दृष्टानुश्रभिक विषय वित्रष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम अभ्यास की परिभाषा लक्षण बता दिया अब वैराग्य को बताते हैं वैराग्य क्या होता है वैराग्य मतलब है ये अपर वैराग्य उसका लक्षण बता रहे हैं दृष्टा दृष्टानुश्रविक विषय दृष्टानुस्रविक विषय से अनुश्रविक विषय के का दृष्ट विषय और अनुस्रविक विषय में वित्ण चित्त वाले का वशीकार संज्ञा जो वशीकार ज्ञान है अनुभूति है संवेदना है वह हो, वैराग्य होता है अपर वैराग्य वशीकार संज्ञा वशीकार हाँ भी कर रही हैं शुरू से फिर से दृष्ट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष वर्तमान जो सामने है जिसके साथ संकर्ष होता है संबंध होता है उसको दृष्ट कहते हैं जिसके साथ संबंध नहीं है किसी प्रकार का वो अदृष्ट हो जाता है परोक्ष होता है जिसके साथ किसी भी प्रकार से संबंध है वो दृष्टि में आएगा प्रत्यक्ष में अर्थात वर्तमान जीवन में जाते इस जीवन में उपलब्ध होने वाले जितने विषय हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं दृष्टि विषय हो गया और उनमें से आनुश्रविक जो इस जीवन में मिलने वाले नहीं लेकिन सुनकर के ज्ञात होते हैं अनुश्रवण सुनकर के शास्त्र से उपदेश से किसी भी प्रकार से यानी आगे मिलना इस जीवन में नहीं मिलना है कर्म कर दिया इस बार फल मिलेगा वो अगले जन्म में तो ऐसे जो विषय होते हैं वो अनुश्रविक विषय होते हैं जिसके बारे में केवल शब्द प्रमाण होता है आश्रय परोक्ष मतलब वही, यानी वाला परोक्ष नहीं परोक्ष उस कमरे में जो कुछ है वो परोक्ष है अभी तो वो, वो अर्थ नहीं लेना यहां लेना है पूरे जीवन में उपलब्ध होने वाला वर्तमान जन्म में यानी जो भी उपलब्ध हो सकता है बनाए नहीं बनाए अलग बात यहां केवल संभव जो है वो सारा का सारा आएगा दृष्टि विषय हाँ जी वो कर चुके हैं मान ली कि वो अभी दरिद्र व्यक्ति है लेकिन उसको किसी ने क्या है दान दे देगा कुछ करेगा तो बहुत बड़ा सेट हो जाएगा अभी तो कोई संभावना नहीं है लेकिन लॉटरी खुल जाएगी मान लो अभी नहीं है परोक्ष है उसका फिर भी ये दृष्ट है यानी वर्तमान इंद्रिय से कह जो कुछ भी उपलब्ध होने वाला है वो सारा का सारा दृष्ट और जो इस इंद्रिय से नहीं होना है अगली से होगा या अगले शरीर से होगा उपलब्ध वो अनुसर्भिक होता है तो ऐसे विषयों में वित्रिष्ण जिसकी वित्रृष्णा की स्थिति हो गई है वित्रष्ण का मतलब होता है अनिच्छा उससे नहीं दबना उसकी चाहना जिसमें मिट गई है जिससे वो दबता नहीं है अभिभूत नहीं होता है उस चित्त के अंदर जो बशिकार नामक अनुभूति हैगी अब मुझे ये नहीं दबाएगा ऐसी अनुभूति का नाम बशिकार है नहीं? बस में होना किसी भी विषय से अब हम नहीं दबते हैं कोई भी विषय अब हमको आकर्षित नहीं करता है खींचता नहीं है विवश नहीं करता है दबाता नहीं है ऐसी और दवाईगा भी नहीं ऐसी जो अनुभूति है अपने को लग जाना ये लगते रहना या लग जाना ये आता है बैराइकी में किसी चीज़ को केवल छोड़ देना बैराइकी नहीं है आइसक्रीम आइसक्रीम आज से नहीं खाएंगे तो ये अभी वैराइटी नहीं है हाँ यानी निश्चय करने में भी बहुत लगेगा इस कारण से कुछ तो होगा ही लेकिन जब आइसक्रीम आ जाएगी सामने तो कहीं अगली बार से मन में यदि आ गया कोई विकल्प फिर भी तो अभी ये वैराग्य बीकार संजय नहीं है नहीं, उल्टा संकल्प नहीं होना चाहिए जो संकल्प ले लिए हैं उसमें परिवर्तन किसी भी निमित्त से नहीं होगा संकल्प नहीं बदलेगा उसका विरुद्ध क्रिया आरंभ नहीं होनी चाहिए नहीं लगे ही नहीं कि इसको बदल देते चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं आनी चाहिए देख करके तो ये बसी में आ जाएगा यानी तो अब मैं बस में नहीं होऊंगा ऐसा जो लग जाना है किसी विषय को त्याग करने के उपरांत अब अपने को भय नहीं लगना हाँ उससे डर नहीं लगना जैसे आप खान घूमने के लिए जाते हैं ना रात को प्रातःकाल तो बिना लाठी के जाओ तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा लगता है ना कुत्ते हैं ये है नहीं लगता है किसी दिन करेगा तो लगेगा उत्तर जाना तो और लाठी लेके जाते हैं टार्च भी नहीं ले जाना लाठी भी नहीं कि पता लगेगा कैसा होता है नहीं होता है तो आप लाठी लेकर के जाते हैं। एक दिन वैसे जाओ परीक्षा करनी है और वैसे जाओ दूसरे दिन लाठी लेकर के तो अगले दिन आपको कुत्ते भूखने भी लग जाए ना तो भी डर नहीं लगेगा जब हाथ में आ जाएगी लाठी और कहीं आ जाए नहीं तो भागने की करेंगे लाठी नहीं होगी ना तो दूर से कुत्ता दिख जाएगा है कि नहीं लाठी रहेगी तो दिखाई नहीं देगा पड़ा रहेगा वो सोया हुआ शायद ध्यान भी नहीं जाएगा उस पर लाठी नहीं रहेगी तो ना होने पर भी ध्यान आ जाएगा लेकिन कुत्ता तो नहीं है वहाँ तो ये जो स्थिति होनी है ना बाद में लाठी सही जो होती है यानी विपरीत स्थिति उठना ही नहीं ही नहीं होना उससे ये ऐसा हो सकता है क्या विषय का कोई भी दबाव नहीं पड़ना ये मुझे आकर्षित कर लेगा इसकी इच्छा हो जाएगी या समझौता करना पड़ेगा या वो क्या ना? प्रतिपक्ष उठाना पड़ेगा ऐसी कोई स्थितियां नहीं जब तक ये सब चल रही है अभी बसीकार संज्ञा नहीं वो प्रयास चल रहा है ठीक है उसको गिनती में ले लेंगे लेकिन जो बैराग्य हो गया है उसमें ये होगा कि अब विपरीत अनुभूति नहीं होती उठती नहीं है यानी कि ये मुझे नहीं चाहिए ये कहना भी नहीं पड़ेगा मांस खाना अब खाते थे पहले कोई अब नहीं खाते हैं अब इच्छा होती है क्या मिट्टी को देख पहले मिट्टी खाएगी नहीं कभी आप यार है। अब मिट्टी देख के कैसा लगता है चुराते तो नहीं ना पहले तो चुरा लेते थे रख लेते थे थोड़ा सा चने की तरह अब तो कोई डर नहीं लगता है मिट्टी देख रहे है तो किसी तरह की स्मृति भी नहीं होती ना उसकी ये खा लू क्या करूं काली वाली मिट्टी है अच्छी है ये ये काली वाली नहीं है तो रहने देते हैं ये उतनी अच्छी नहीं हो गई ऐसी कोई चिंता तो नहीं उठती ना उस विषय में विचार ही नहीं उठते ऐसे ही जो भी रूप रस के विषय है इतने सारे इनको देखने के बाद ऐसी प्रतिक्रिया प्रतिक्रियात्मक विचार भी नहीं उठना सीधे है ही नहीं है हमारे लिए ऐसा जो लग जाना है अपने को और ये भी नहीं हुआ कि अगर मैं सावधान नहीं रहा फिर ये मुझे देंगे। ऐसा भय भी नहीं रहा। बस ही कारकर्दी बिल्कुल हमारे हाथ में उसको नहीं है कुत्ता लाठी तो आ ही नहीं सकता ये निश्चित है काटेगा नहीं कुत्ता डेढ़ विश्वास होता है ना ऐसे पिछे भी कुत्ता है ये एकदम काटता है थोड़ा भी इधर उधर किए काट लेगा टुकड़ा तो फेंकते हैं रसगुल्ला है खीर है सकुतिया की तरह है अब इसको शांत करने के लिए क्या करते हैं खा लेते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए सुख की इच्छा से प्रयोग नहीं होना चाहिए इसका अगले बार लेते हैं इस बार तो चलो परीक्षण के लिए तो ये सब भी अभी नहीं चलेगा उसको कह रहे हैं बहिकार का अर्थ होता है हमारे ऊपर थोड़ा भी विषय का दबाव नहीं रहता और ऐसा लगना एक तो आदमी बीमार हो गया पेट ही नहीं ठीक है तो भले ही पुड़ी आ गया आ गई जो अब तो वो क्या करेगा आपके लिए खीर अभी कैसे लगती है दिखाई देती है थाली में है अभी बंद है या खा रहे हैं बंद है तो अभी देखिए कैसा लगता है यानी दिन पूरे हो जाए किसी तरह से गिनती होती है ना उसमें ये नहीं लगना चाहिए कि अभी उनतीस दिन बचा हुआ है अभी दस दिन बचे हुए हो जाएगा इसके बाद तो आ जाएगा ऐसा भी नहीं लगना रोटी के लिए लगता है रोटी मान लो नहीं खाना तो चार दिन बाद तो लगेगा एक आध दिन रोटी नहीं मिली तो नहीं लगता है ऐसा के लिए लगेगा कि अभी है कुछ दिन निकाल लो जैसे तेज़ तो हाँ। ये में नहीं आएगा अभी। अंदर से थोड़ी से थोड़ी थोड़ी सी सी भी भी ये दिखती है है इसे को देखने के बाद कहीं से भी स्पुर्ना दिखती है, थोड़ी से। वो में नहीं आएगा नहीं वो सब कुछ नहीं चलेगा ये सब समझौता है ये है चावल खाते समय वो करते हैं क्या आवश्यकता है खिचड़ी के लिए आवश्यकता दिखती है क्या गिनते हैं आवश्यकता है इसलिए खा रहा हूँ ठीक है अपना खा लिया और क्या आगे ही थाली में आए दिन था शाम को खा लेते हैं खिचड़ी दलिया जो भी होता है गिनते नहीं है ना उसको तर्क पितर्क कुछ नहीं होता है ना उसमें आन, लेकिन वही है ना जान ही तो अभी नहीं है वो निर्णित होना चाहिए ये तो नहीं आता है पकड़ तो में ही तो नहीं आ रहा है वो, वो तो भयंकर वो तो वो स्थिति लेकिन विशेष में आएगा ना खीर में अलवा में है इसमें तो आएगा ही सोचता है तो आवश्यकता है लेकिन वो ऊंचा भी होता रहता है पर उसमें दिखाई नहीं देता ऊंचा ज्यादा कैसे हुआ वही तो बता रहे हैं अभी चलो आगे चलते हैं लक्षण तो आ गया ना समझ में ऐसा होना चाहिए अब निवारण का क्या है हाँ शिकार संज्ञा जो है दबाव रहित जो होती है जित पर रहित जो अनुभूति है उसको बहरा कहते हैं अनुशासने करोती बसीकार निजी अवस्था में उस पर अनुशासन कर लेता है नियंत्रण कर लेता है। उसका नाम बसीकारर्थ यहाँ अनुभूति है संजायते इति या अवबोधने जानने अर्थ में यहाँ सम्यक जायते कि यस्मिन या सम्यक जायते यस्मिन सा यश्याम सा संज्ञा ठीक प्रकार से इसमें अनुभूति होती है कि पकड़ में आता है कि ये है ये नहीं है पीने वालों की जैसे नहीं होती ऐसा नहीं ठीक स्थिति में जैसे लगता है ये ठीक है नहीं है उसका नाम है यहाँ संज्ञा संजय का नाम वाला नहीं जो बसीकार संजय है बसीकार की जो अनुभूति है लग रहा है कि अब नहीं है इसका मेरे ऊपर प्रभाव दिखना स्त्रियों अन्न पान ऐश्वर्य दृष्ट विषय स्त्रियों विदृष्ण अन्न पान। पुरुष के लिए स्त्री अन्न और पान स्त्री के लिए पुरुष अन्न और पान अन्न से हो गया जितना भी भोजन है ग्राह्य है रस संबंधी जीवा के विषय हो गए स्त्री एक दूसरे की सुरक्षा के लिए साधन हो जाते हैं और अन्न पान से सब कुछ बाकी सारे साधन आ गए खाना पीना उड़ना पहनना सभी ने भोग के जितने भी साधन है इस पांच इंद्रियों से संबद्ध जितने भोगों को इन पांचों इंद्रियों से होगा जा सकता है वो सभी यहाँ स्त्री अन्नपान शब्द से आ गया तो इन स्त्री अन्नपान विषय ये है ऐश्वर्य भी तो साधन ही है ना स्त्रियो अन्नपान ऐश्वर्य छा ऐश्वर्य यहाँ प्रभाव है कि इसके पास इतना सारा कुछ है मेरे पास इतना सारा कुछ है जो सामर्थ्य होती है ना उसके उस, लिए वो ऐश्वर्य यानी किसी चीज़ की सर्जन करने की जो शक्ति होती है उसका नाम ऐश्वर्य होता है निर्माण करने की उत्पन्न करने की निर्माण की बनाने की एक तो वस्तु तो कोई बना देता है कोई संगठन बना देता है नहीं कोई भी चीज़ है कि चाहिए और हम बना लेंगे इसको उसका नाम है ऐश्वर्य मोटे रूप में बनी हुई चीज़ों का नाम है ऐश्वर्य हाँ वो भी ऐश्वर्य में आएगा किसी चीज़ को भी देख लेगा ऐसे सम्मान रूप से सब नहीं देख सकता एक बार हाँ दूसरा नहीं खा सकता एक कड़से भी बचेगा वो एक बाल्टी खीर खा जाएगा वो उसका ऐश्वर्य है लेकिन उसके लिए एक कुंटल वो बहन करने भी समर्थ होना चाहिए एक बाल्टी खा के वहीं गिर जाए वो ऐश्वर्य में नहीं आएगा हाथी को उठाना चाहिए फिर उसमें हाँ दो हजार पाँच हजार लगाएगा कम से तब माना जाएगा ऐश्वर्य हाँ इतना पचा जाता है खाना नहीं पचा जाना होता है ऐश्वरी में आएगा किसी को भी बचा जाता है वो ऐश्वरीय में आ जाएगा तो कह रहे हैं इसलिए वितरषण से इनमें जो वित्ण का है और स्वर्ग वैदेही प्रकृति लयत प्राप्त अनुस्रविक विषय वित्रष्ण से ये तो दृष्ट का हो गया आप दूसरा कह रहे हैं स्वर्ग स्वर्ग का मतलब होता है सुख बहुल अवस्था जिसमें अधिक से अधिक सुख होता है उसका नाम है स्वर्ग तो उसके विषय में वैद्य वैद्य का मतलब होता है देह रहित अवस्था जिसमें क्या सकते हैं शरीर आदि के बिना ही इंद्रिय मात्र से संकल्प आदि मात्र से इसमें अनुभूति हो जाती है विषयों की वो अवस्था है शरीर से जो जो बाधाएं आती है उन बाधाओं से रहित जो अवस्था वो एक प्रकार से वैधे अवस्था है मानसिक रूप में हर किसी का निदान करने में समर्थ राग से द्वे से या जो ठंडी गर्मी इन सब चीज़ों से किसी से जो बाधित नहीं होता है यानी देह से जितनी बाधाएं शरीर से इन बाधाओं से जो अछूती स्थिति है न बाधित होने वाली स्थिति वो बैदे है क्योंकि देह अपर वैरा के है अगर योगी है तो देह रहे तो रहेगा ही शरीर से भिन्न तो होता नहीं कुछ हाथ नहीं होता है तो वैदेही का अर्थ देह से रही तबस्था नहीं कर सकता देह ही तो ऐसा रहा है तो इसका यही हुआ कि देह के कारण जो भी बाधा दुख कष्ट होते हैं उन दुष्टों से दुखों से जो अछूता रह सकता है अबाधित होने वाला होता है मानसिक अवस्था से संपन्न नहीं देगी ऐसी अनुभूति उसको क्या कहेंगे विभूति ऐसी विभूति से जो संपन्न है उस विषय में भी स्वर्ग वैदेह और प्रकृति लयंत्र प्रकृति लय की अवस्था होती है जो प्रकृति में लीन रहता है यानी एक मौलिक अवस्था में अपना रहता है उसको किसी भी उठापटक के अंतर नहीं आता प्रकृति लयंत्र प्रकृति लय ही प्रति लय प्रकृति लयित्व तो है हाँ तो प्रत्यय हो जाता है केवल भाव को दिखाने में प्रकृति ले हो जाना प्रकृति लीन होना प्रकृति में लीन होता है मौलिक चीज़ों में अपना रहता है संतुष्ट उसको नई नई कोई चीज़ नहीं चाहिए ठीक है या फिर अपना है कि बाहर के इन साधनों में तो कोई उसकी नहीं है जैसा मिलता है खाता पीता अपना आराम से रहता वो भी प्रकृति लीन है हाँ या दूसरा अर्थ वो भी करेंगे जो सूक्ष्म पदार्थों के अन्वेषण में ही बहुत अधिक अन्य बुद्धिमान होते हैं आइस्टाइन जैसे प्रकृति के लोग हैं इस स्तर के तो ये सब प्रकृति ले होंगे प्रकृति में ही लीन रहने वाला ऐसी जो अवस्था है सांसारिक अवस्था में यानी ये अवस्था समाधि के अंतर्गत आती है बाह विषयों कोई नहीं है विषयों में ही लीन रहता है बस यहा है ना ये अनुसरी में है तो यानी कि ये ऐसा हो जाएगा स्वर्ग मुझे मिल जाएगा अगले जन्म में न? इस जन्म में खूब उपकार करो दिन लाभ पसीना पाहो दूसरों के लिए अगला जन्म बहुत उत्तम मिलेगा भूख करो व्यायाम करो हजार-जार दंड लगाओ शरीर तुम्हारा बिल्कुल पत्थर हो जाएगा हाँ अगले जन्म में नहीं इसमें नहीं मिला तो अगले जन्म में होगा हाँ वो जन्नत लेते हैं वो जा करके मारो काटो तो ये सारे विचार ही नहीं अगले योनि में जो होने वाली उपलब्धियाँ हैं नहीं? ये ये सब इस तरह की अभी वर्तमान में तो इन चीज़ों से केवल हट गया है समाधि लगाएगा समाधि जाने के बाद ये ये विभूतियाँ उत्पन्न होगी उसकी अगले जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा वेदे स्थिति हो जाएगी वेदे किसी प्रकार का सुख दुख राग तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मन पर उसका ये उसकी वेद स्थिति है प्रकृति लिए बाहर की कोई चिंता नहीं संसार की तो अपना समाधि में मस्त रहता है सतुगुण में रहता है स्वे, आरे स्वे, आरे स्वे, आरे हाँ ये आगे होगी अभी नहीं होगी यानी मैं योगाभ्यास करता रहूँगा तो कल को मेरी ये स्थिति हो जाएगी अपने यहाँ से जाएंगे वाले में और गुफा में बैठ जाएंगे और वहाँ आराम से रहेंगे कोई नहीं आएगा कोई हिरण आएगी अपना रगड़ा मारता रहेगा मेरी टहसन होगी और शेर आएगा वहाँ से कंगो वहीं बैठ जाओ इधर नहीं आना फिर भी वो आएगा और उसको सहला देंगे ऐसा अच्छा जा कोई कुछ नहीं कहेगा आयरन भी यहीं बैठेगा शेर भी यहीं बैठेगा बकरी को भी बैठा लेंगे और आदमी जो कोई मिलने वाला आएगा देखने वाला स्कूट के यहीं बैठ जाता हाँ इसीलिए हम भी बैठेंगे और ऐसे ही करेंगे इसलिए तो तो मैं योगी बनूँगा इसलिए मैं समाधि लगाऊँगा एक एक जीवन लगता होता तो है ऐसा जैसे पशु हो पक्षी हो यानी किसी भी प्राणी को जब ये लग जाएगा ना कि ये मेरा अहित नहीं करेगा वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो लग जाता है ये मेरा हानि करेगा ही क्यों मारेगा वो तो एक दिन में ये होता है नहीं बहुत दिनों में वो वहीं रहता है वो भी वहीं रहता है ये उसकी कोई क्षति नहीं पहुँचाता है वो देख लेता है ये तो कुछ करता नहीं है फिर धीरे धीरे मिलने की भी इच्छा होती है चलते हैं भाई देखते हैं क्या करता है धीरे धीरे निकटता बढ़ जाती है बादनो सभी के साथ तो नहीं करेगा शेर और, और हिरण के साथ वो बैठू ही आकर पान का तो लाके नहीं देगा उसे दोनों में तो नहीं होगा ऐसा आदमी सी डर लगता है इन लोगों को आदमी उसको कुछ नहीं कहेगा धीरे धीरे तो, तो स्थिति बदलेगी ना उसकी धीरे एक दिन में नहीं होगा कभी पर कोई इसी के लिए बैठा जा गई हिमालय में मैं तो शेर को सहलाना है मुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त ये बैरागी में नहीं आएगा मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं समाधि लगाऊं और सिर बैठे वहाँ के ऐसा यदि सोचता है ना तो बैरागी नहीं है वही यहाँ कह रहे हैं कि जो स्वर्ग स्वर्गभिषेक होता है वैदेहिषेक होता है प्रकृति लयत विषेक होता है इन सभी की प्राप्ति में प्राप्तो प्राप्ति में अर्थात अनुसृविक विषय इन प्राप्ति से संबंधित आनुसृविक विषयों में वेत्रिश्न वेत्रिश्न हुए का। और भी दिव्य संप्रयोगी अपी। ये तो ये हो गया कि दूर से ही नहीं है एक आदमी को जो दिखा है बैठा हुआ है सड़क पर उसके उसको सपना आता होगा कि मैं अगले साल हवाई जहाज का टिकट लूँगा मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा है नींद नहीं आती मुझे इतने दिन हो गए ऐसा सपना आएगा उसको हवाई जहाज का ये इसका रद्द हो गया कुछ आने वाला था तीस तारीख को अब नहीं जाएगा इसकी वो चिंता होगी क्या नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी मतलब ही नहीं है संबंध ही नहीं है एक तो ये होता है कि किसी विषय से संबंध ही नहीं है तो विचार नहीं उठेंगे जो विषय अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है उससे भी संबद्ध विचार नहीं उठते तो ऐसी असंबद्ध विषयों में भी विचार नहीं उठना ये भी मेरा वैराग्य नहीं है वो में ही नहीं अभी तो सोचेगा क्यों उसको तो सीधे रहेगा हमको क्या मतलब है भारी नहीं सोचेगा कि हाई जहाज का टिकट क्यों नहीं मिल रहा है इतनी देर हो गई है सोचे गए नहीं वो कल्पना ही नहीं कर सकता मुझे क्या करना है उसको विचार नहीं आएंगे उसको तो कोई आया नहीं है ठंडी वाला है एक रुपया वाला है दो रुपया वाला है इतनी सोचेगा इससे ज़्यादा थोड़े सोचेगा वो ये कह रहे हैं कि केवल इन त्याज विषयों में नहीं किंतु संबद्ध होने पर दिव्य दिव्य विषय संप्रयोग अपी एक तो दूर से है कि नहीं उसका प्रभाव हो रहा है दूसरा है कि वो विषय संबद्ध भी है घर में है सब कुछ खाने पीने का सब कुछ है इस स्थिति में भी नहीं होती है उसकी इच्छा कभी नहीं लगता उसको ये और हो जाए तो क्यों विद्यालय में प्रवेश लेते ही थोड़े बता रहा है बहुत दिनों के बाद आएगा कभी भी जब आएगा ये, ये पैरागी का लक्षण बता रहे हैं आप जो योगी बनने जा रहे हैं ना समाधि लगानी है आपको उस समाधि से पहले आपको अपर वैरागी होना चाहिए वो अपर वैरागी कैसा होगा वो ऐसा होगा जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी उस दिन समझना कि अब मुझे अपर वैरागी हो गया और मेरी अब समाधि लगेगी से पहले इसके बाद लगेगी समाधि अगर यह अवस्था नहीं आई है ना तो अभी समाधि नहीं लगेगी उसकी अभी उसका चिंतन होगा ध्यान होगा यह सब होगा समाधि नहीं लगेगी समाधि से पहले होता है अपर वैरागी संप्रजात समाधि का कारण है अपर वैराग्य असंप्रजात का कारण परवैराग जात समाधि जो होनी है ना यानी वृत्तियों के निरोध पूर्वक होगी वो आसान निरोधे का है ना उसके संप्रजातो तो उस निरोध का ही उपाय है ये जिसके निरुद्ध होने पर संप्रजात या असंप्रजात समाधि लगती है पीछे कहा था ना उस निरोध का ये उपाय है उससे पहले हुआ ना क्रम निष्कार उसी वृत्तियों को रोकने का ये उपाय है यानी ये उपाय जब हो जाएगा विद्यमान तब वृद्धियाँ रुकेंगी और जब वृद्धियाँ रुकेगी तब संप्र जाती समाधि होगी तो ये पहले हुआ हाँ उससे पहले स्थिति चाहिए हाँ ये और दूसरी बात हो गई कि बहरा के बिना विवेक के नहीं हो वो सारा मिल बहराई की तो व्यवस्था हो रही है विवेक उसका साधन है जान है वो भी होगा लेकिन यहाँ है कि समाधि से पहले होगा ये बाद में नहीं।, ये नहीं पर अपर जो होता है वो ये बता रहे हैं कि जितना भी विषय है वो ऐन्द्रिक संबंध से होने वाला है अपर का होता है पहले पर का होता है दूर का मने पर अपर हा तो दूर वाला पहले होगा होगा ना ये करने लगेंगे तो तो दूर वाले। दूर वाले में में तो बाद दूर। हाँ, दूर पहले जो होगा ना मेरा बेराग्य वो अपर होगा ये वाला होगा पहले पीछे से संबंध होगा ना पहले एनरी वाला निकट वाला हाँ ये पहले होगा इसके होने के बाद फिर अब वो सूक्ष्म वाला होगा इसलिए वो दूर का है उसका नाम पर रख दिया और ये पहले होता है पास का है इसलिए इसका नाम अपर रखा तो परम इस में है अनुसर्वी तो विषय दिव्यादीप दिव संयोग कह रहा है यानी सुंदर से सुंदर वस्तु अब सामने है उपलब्ध है उसको अनुपलब्ध नहीं है सामने होने के बाद उसके साथ उसका लेन देन चल रहा है बातचीत कर रहा है लेना देना हो सकता है काम धंधे भी पड़ते हैं सामने हैं ही बैठना उठना सभी कुछ होता है थाली में मतलब हलुआ रखा हुआ है ऐसा नहीं है कि अभी अट्ठे दिन बनेगा अगले रविवार को बनेगा ऐसा नहीं अभी सामने ही है आया हुआ और उसको खाना भी है ते हुए भी, भी ये स्थिति नहीं बनना ये बहुत बढ़िया चीज है। हा क्या चीज है ऐसा नहीं बोला मजा आ गया ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाना उससे विचलन थोड़ी भी नहीं होना है स्पूर्ण हो जो अच्छी मिनट नहीं होना चाहिए। क्या चीज है सुख से चित्त विचलित नहीं होगा दबे को नहीं हो। नहीं तो एक हुआ कि विषय पहले तो होता है ना दूर रहने पर भी ये स्मृति आती रहती है उसकी तो वो विषय के दूर रहने पर होता रहता है और पास आने पर तो बंद हो जाती है स्मृति फिर तो लगता है खाई देखा जाएगा आगे अगली बार विचार कर तो ये तो नीचे की स्थिति है दूसरी है ये खाने को मिल भी रहा है सब कुछ खाने को है पहनने को ओढ़ने में गाड़ी में बैठ गए ऐसी गाड़ी है बैठ गए अब ये नहीं बाहर दिखना चाहिए कि देखो मैं बैठ के जा रहा हूँ ये तो नीचे देख रहा है गाड़ी में बैठ के जाते लगता है मैं बैठा हूँ और वो देख रहा है वो तो चल रहा है पैदल मैं चल रहा हूँ गाड़ी में ऐसा नहीं लगना बैठने के बाद उसे कह रहे हैं कि दिव्या दिव दिव्य विषय संप्रयोग दिव्य विषय जो पीछे बता दिए स्वर्ग बैदे बहुत बड़ी स्थिति मोदी के साथ बैठने की इच्छा होती, होती है ये नहीं होना चाहिए बुलाए तो भी नहीं जाना है हाँ तो यही हुआ ना उसको बुलाने पर भी लगना नहीं चाहिए वो मुझे बुलाए ऐसे घूमते घूमते हम चले गए तो चले गए हाँ जैसे दूसरे बुला लेते हैं आज बैठो अपना पाचक बोल देते हैं बैठो हो गया तो तो आपको कैसा लगता है थाली लेके बैठ जाते हैं और क्या करते हैं ऐसे ही मोदी यदि कहता है आज वो बैठ जा बैठ गए अपना जा कर ऐसे लगना इसको कहते हैं दिव्य विषय में भी जो कल्पना से अतीत विषय है ऐसा भी हो सकता है उसमें लगना कि ये तो साधारण है कुछ नहीं है तो क्या है तो उसको कह रहे हैं दिव्य अभी इस अवस्था में भी प्रयुक्त होने के काल में भी अधिव्य अधिव्य। अधिव्य। दिव्य अदिव्य दिव्य तो ऐसे ही हो गया ऐसे भी बढ़कर और हो जाएगा या साधारण कह जो सामान्य है और जो बहुत विशेष है यानी इसमें आ गया सब प्रकार का कुछ नहीं बचना चाहिए नींबू हो चाहे अनार हो चाहे वो क्या भी लाया है लीची लीची हो चाहे आम हो कुछ भी हो सभी में एक जैसे सब धन बायस बचे ले लो जो भी नहीं है यह बहुत ऊंचे हो गया है साधारण की तो गिनती क्या करें अमूल्य बोलते हैं ना अमूल्य आकार था दोनों होता है ना हाँ दोनों में चलता है ये उससे अलग दिखाता है नहीं बड़ा भी दिखाता है कुछ भी नहीं दिखाता है इसलिए दिव्य से भी ऊंचा कुछ खर होगा वो अधिक ही हो जाएगा और एक साधारण तो यही पहले दिखा दिया जो उपलब्ध होने वाला है जो भी अर्थ कर लें मूर्ज यहाँ वो नहीं दिखाना है यहाँ दिखाया कि संबद्ध अवस्था में एक तो दूर दूरअवस्था में असंबद्ध है उसमें भी हो सकता है बना लिए ले स्थिति लेकिन स्थिति जो साक्षात संबद्ध है उसमें कठिन होता है बना तो गाड़ी था था था था था, तो तो हाँ और गाड़ी मिल जाए अपना चला अभी तो शहरी अदीप में आएगा अदीप में तो नहीं आएगा अदीब में तो सा हेलीकॉप्टर है सामान्य में आएगा कोई तांगा बता देगा तांगे भी आगने की इच्छा हो जाती है ना गांव में तो बैलगाड़ी भी आग देते है जाके वाले भी बैठते कैसे चलता है देखे <laughs> यहाँ ही आ जाएगा विषय प्रयोगी अभी चित्त से चित्त का विषय दोष दर्शिना अब चित्त की विशेषण बता रहे हैं कि इतना और होना चाहिए संप्रयोग होने पर भी जो चित्त होता है कैसा चित्त विषयों में उसको दोष दिखता है छिद्र चित्र दुख देखने वाला कि ये केवल बहुत ऊँचा है और मुझे नहीं करना इतना नहीं इसके अंदर ये जैसे किसी ने बहुत अच्छा आपको आमंत्रित किया और केसर और ये किशमिश वो सब डाल करके खीर खिलाई और आपने खा लिया खाने के बाद उसने पूछा कैसा लगा तो बहुत बढ़िया बनाया था लेकिन वो पच गया जल्दी से आपने ये बता दिया कि और चाहिए था थोड़ा वो पच गया अब ये क्या हुआ उसका मिठाई खाते हैं ना थोड़ी देर उसको मुंह में रखते हैं ना निकलते नहीं है या पहले खाते हैं क्यों खाते हैं ताकि उसका थोड़ा प्रभाव बना रहे एकदम से धोना नहीं चाहते ना जीव को उसको थोड़ा खींचना चाहते हैं यानी रोक के रखना चाहते हैं उसको तो उसमें यह दोष नहीं अभी दिख रहा है कि दांत खराब करेगा यह जान तो हो गया कि मीठा होता है, फिर भी अभी उसको अनुभूति बनाए रखना चाह रहे हैं लेकिन उसमें अपेक्षा बुद्धि अभी है तो ये इसीलिए है कि दोष नहीं देखता है तो मान लो बता दिया इसमें कीड़े पड़ गए थे तो डाली मिठाई इसमें कीड़ा निकाल दिया है तो अब ठीक ठाक है अब कैसा होगा एकदम फेंकेंगे तो उसको कहते हैं कोई भी विषय जो होता है सभी विषयों में दुख होता ही होता है दुख रहित कोई विषय नहीं होता है तो इतना दिव्य होते हुए भी उसमें दोष देखने वाला जो चित्त है दुख की अनुभूति करने वाले चित्त का प्रसंख्यान ज्ञान प्रसंख्यन बलात् भोगत्मिका भो आत्मिका उपाद शून्य एक तो यह हो गया कि उसमें विषय में दोष देख रहा है दुख है ऐसी चित्त की जो विशेषता है दूसरा है प्रसंख्यन बलात् वो जो भोग नहीं करना है क्यों बल से नहीं प्रसंख्यान के बल से यानी विवेक ज्ञान होना चाहिए यानी कि ये है ही नहीं भोग भोग्य ऐसा विवेक रहना चाहिए भोगने की चीज़ नहीं है ये अपने से दूर रखने की चीज़ है दुख तो दु हो गया एक कारण उसका दूसरा हो गया कि उसके आधार पर ये निर्णय है ये भोग्य नहीं है जैसे किसी ने कहा कि आप पाँच रुपए ले लो और चले जाओ अहमदाबाद आज तो आप जाएँगे फिर कहता नहीं सौ रुपया देता हूँ चले जाओ क्या करेंगे चले जाएंगे। नहीं वैसे दे रहा है आपको पाँच रुपया दे दिया और बोला अहमदाबाद चले जाओ। नहीं जाएंगे नहीं लेंगे ना पाँच रुपया पचास देता है फिर फिकर लेंगे क्या सौ रुपया देता है तो अब यहाँ कैसा लग रहा है लेन जाना ही नहीं है एक लाख दे देगा तो चले जाएंगे पांच सौ में भी तैयार हो तो चलो सौ तक ही लेते हैं आगे वाला नहीं समझ में आ रहा जैसे पाँच में नहीं जाना चाहेंगे दस में नहीं जाना चाहेंगे सौ में भी नहीं क्यों नहीं जाना तब तक क्या लगेगा है। ये जाना ही नहीं मुझे अच्छा चलो और उदाहरण दे कि आज उसमें पानी इतना है ऊपर वाले तालाब आप एक हजार लेकर तो ना गया आ और कब कहेगा संध्या के समय या भोजन के समय कहेगा तो क्या करेंगे आप लाख रुपये में कहीं ना कहीं तो गिरेंगे मतलब ऐसा कोई संकल्प नहीं है जिस पर टिक सकते हैं मर जाएंगे ये नहीं छोड़ सकते ऐसा कोई है संकल्प मर जाएंगे तो मर जाएंगे लेकिन ये नहीं लेंगे ऐसा कोई किया संकल्प आज तक जीवन नहीं है, है।, है। किसी पर तो है ना कोई एक होना चाहिए ऐसा संकल्प जिसके बदले हम जीवन दे सकते हैं तब तो जीवन है नहीं है तो है तो गया तो गया हाँ मैं तो वही कह रहा हूँ जीवन में ऐसा कोई न, कोई एक कम से कम एक संकल्प होना चाहिए जिस पर कि हम मर सकते हैं तब तो समझो वो जीवित है और ऐसा संकल्प यदि जीवन में नहीं है तो जीवित मुर्दा है वो तो जीवित नहीं है किसी भी कीमत पर नहीं करना है तो नहीं करना है बस मारना और मारना ऐसा होना चाहिए हाँ उसी का नाम है प्रति। उसी को कहते हैं जीवन उसी को कहा जाता है नहीं है तो मुर्दा है ये। कोई ऐसा संकल्प नहीं है जिसको जीवन में बहुत श्रेष्ठ मानता है इसको कोई सामर्थ्य नहीं इसके अंदर उसी को ये कह रहे हैं कि प्रसंख्यान बल वही प्रसंख्यान कहलाता है उसका ही नाम है ये करने की चीज ही नहीं है ऐसा जो ज्ञान होता है उस विषय में पक्का निर्णय होना एक ग्राही ही नहीं है उसका नाम है प्रसंख्यान तो उसके बल से प्रसंख्यान बला अनाभोगात्मी का भोग करने योग्य नहीं है की जान पूर्वक ये लगना की भोग करने की चीज नहीं है तो पूर्वक आदमी हेतुपूर्वक न भोगने योग्य है प्रसंख्या बलात् ज्ञान पूर्वक ज्ञान बल से न भोगने योग्य है और वही है शून्य हे, हे और उपादेय ये दोनों भी स्थिति नहीं रहनी चाहिए पहले ही कहा कि अब मैं चीनी नहीं खाऊंगा और बार बार उसको याद करना पड़ता है भूल जाता है आज मैं चीनी खाऊंगा और तो वहाँ मिल गया तो उससे मैं याद ही नहीं था कि मैंने तो सोचा था चीनी नहीं खानी मुझे वो खा लिया खाने के बाद उसको पता लगा है चीनी थी क्या मैंने तो खा लिया है तो अब ये क्या है है नहीं अभी इन्हें उसको याद नहीं है कि ये तो त्याज था ऐसे ही उपाधेय है बटने लगी चीज तो अब हो गया ये तो आना हो मिल जाना चाहिए नहीं मिलता ये तो कोई बात नहीं पर मिलनी चाहिए थी इसका नाम है उपाधेय तो ऐसा भी नहीं लगना बैठ गए यहाँ जाकर कर के पंक्ति में में बैठने के बाद अब जो भोजन मिल गया है आ रहा है ठीक है थी, भोजन खाने में बैठे अब सामने वाला जो भी दे देता है, है? ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए अरबी नहीं होनी चाहिए कत् चाहिए ऐसी अपेक्षा नहीं होगी स्वास्थ्य की दृष्टि से करता है वो अलग चीज है सुख की दृष्टि से सारा संतुलन चले गए बाकी निमित शरीर के लिए तो, तो रहेगा ना यहाँ सारा का सारा जो है सुख के ऊपर ऊपर है सुख के निमित्त से ऐसी स्थितियाँ नहीं आनी चाहिए उसमें होगा ना ये लगना चाहिए कि ये तो खाने की हमने प्रतिज्ञा कर रखी नहीं खाता ये क्या है अभी ये ही है एक महंगी यही चाहिए इसके बिना मेरा काम नहीं चलता है। ये उपाधेय में आता है ऐसी तो स्थिति नहीं ये तो हम ले सकते हैं इसका प्रयोग हमको आवश्यक है ये हमको बिल्कुल नहीं ये तो मेरे विरुद्ध है सुख के बारे में ऐसा नहीं होगा इसका नाम है हे उपाधि शून्य उपाधेय प्राप्य, में प्राप्य। हे माने त्याज्य उपादेय माने ग्राह्य प्राप्य लेने योग्य तो ऐसी बुद्धि से रहित और प्रसंख्या ज्ञानपूर्वक भोगने योग्य नहीं है ऐसी स्थिति वाला और दोषदर्शी जो चित्त है उसका उसकी जो बसीकार संज्ञा है बसीकार की अनुभूति है वो क्या कहलाता है वैराग्य कहलाता है इस प्रकार से विषयों को हर्ष में परीक्षा करके देखना कि ये लक्षण अपने अंदर घट रहे हैं कि नहीं घट रहे हैं तो ये सोश ये अभी है। तो अभी है है तो बहुत दृष्ट विषयों में चित का दृष्ट विषयों में जिसकी वित्रष्णा हो गई है उसका तृष्णा रहित का कर लो दृष्ट विषयों में तृष्णा रहित का आगे जो बता रहा है ना कि उपाधि नहीं होना चाहिए उसको भोग आदमी का नहीं होनी चाहिए पक्ष तृष्ण और गया विगता तृष्णा यस्य सब हाँ कृष्णा जिसकी हट भी वो भी